देवी भागवत नवम स्कंध नरकुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा तो पापों का वर्णन देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीजकुंड नामक नरक में जाता है भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा तो देवी देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्रकु नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है तीखे से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत, आदि पदार्थ तथा तोते की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण नामक नरकुंड में स्थान पाता है यह निश्चित है फिर तीन जन्मों तक कछुआ तीन जन्मो तक श्वेत कुछ और एक जन्म में कोढ़ी फिर उज्ज्वल पक्षी इसके बाद अल्पायु मानव होता है रक्त विकार और सूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कासे के पात्र का अपहरण करता है वह अतृक्ष पाषाण कुंड में अपने रोम पर्वत पर वर्षों तक स्थान पाता है कुंशल्य तथा उसके द्रव्य से जीविका चलाने वाले व्यक्ति का जो अन्न खाता है वह लाला कुंड जिसमें लार ही लार भरी रहती है नरक में वास करता है फिर नरक दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवता के धान्य आदि से संपन्न खेती तांबूल, आसन एवं सैया का करता है वह पापी मानव चूर्ण नामक नरक में जाता है चक्र एवं द्रव्य हरने वाला पापी व्यक्ति चक्रकुंड नामक नरक में जाता है उसे दंडों की मार सहनी पड़ती है गावों और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घकाल तक वक्रकुंड नामक नरक में रहता है दस पश्चात सात जन्मों तक केढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन मनुष्य बनता है दरिद्रता उसे घेरे रहती है घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पातकी ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है जो मानव सुगंधित तेल आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है वह दग्ध कुंड संजय नरक में रहकर रात दिन जलता है साध्वी जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तप्त सूची नामक नरक नरक कुंड में स्थान मिलता है। है, है, दिन रात उसका शरीर जलता वह ऐसा मानो संतप्त तेल का कड़ाह हो उसी में जीव निरंतर जलता रहता है जलते रहने पर भी प्राणी का वह यातना शरीर नष्ट नहीं होता इसके बाद वह विष्ठा का कीला होता है फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है जो अत्यंत दारुण एवं निर्दय व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से बनकर मानव की हत्या करता है वह असीपत्र नामक नरक में स्थान पाता है मेरे दूध तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है तब दूत उसे मारते हैं फिर सात सात जन्मों में मंथान नामक जंतु विशेष सुअर मुर्गा शिंगाल और व्याघ्र तथा तीन जन्मों में भेड़िया एवं पुनः सात जन्मों में मेढक होता है तत्पश्चात वह भारत वर्ष में भैंसे का शरीर पाता है पतिव्रते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव क्षुरधार संज्ञक नरक का अधिकारी होता है तीन युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है साथ साथ जन्मों में अमेध्य भोजी कबूतर महान सुलरोी एवं गणित कुश्ती मानव होता है